पर श्री राम पर विचार चल रहा था नैसर्गिकोयम लोगव्यवहार कहा कि ये नैसर्गिक लोकव्यवहार है वो मिथ्याज्ञान निमित्त मिथ्या ज्ञान के निमित्त से उत्पन्न हुआ है यहां दो बातें बताई गई हैं। एक तो ये मिथ्या ज्ञान ये हेतु है इसलिए आगे जो कार्य हो रहा है वो मिथ्या ही रहेगा किंतु जिसमें आकस्मिन तद्बुद्धि हो गई है जिस जो जैसा है वैसा नहीं जाना एक वस्तु का अन्यथा जाना अकस्मिन तत्प्रकार ज्ञान हो गया है तो इसका कारण क्या है क्योंकि पहले कहा गया था कि दोनों अत्यंत भिन्न होने के कारण दोनों में समानता नहीं है तो अध्यास नहीं होना चाहिए ऐसा कहा था तो अध्यास क्यों हो गया इसका उत्तर देना बाकी रह गया था तो उसका उत्तर रूप से ढाषेदार यहां नैसर्गिकों एवं लोक व्यवहार ऐसा कहा व्यवहार और अध्यास को समान मान करके दोनों एक है ऐसे मान करके व्यवहार शब्द का प्रयोग किया क्योंकि आगे जाकर के भी अध्यास पुरस्कृत वैदिक लौकिक व्यवहार ऐसा कहेंगे तो नैसर्गिक लोक व्यवहार है ये कहने से नैसर्गिक शब्द से ये अनादि सिद्ध है ऐसा कहना चाहते हैं निसर्ग से आया जन्म से ही आया अपने प्रगट प्रकट होके आया ऐसा कहने पर अनादि है ऐसा सिद्ध होता है तो अनादि का मतलब जिसके आदि नहीं कहां से आरंभ होता है ये कह नहीं सकता कहा से आरंभ होता है उस वस्तु को हम कह सकते जिस जो कार्य है और उसका कारण न्याद होता है कारण न्याद नहीं होने से उसको अनादि कहा जाता है कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है कारण नहीं है तो अनादि है जैसा अनादि मत परम ब्रह्मा न सतना सदुच्च में आयो एक तो अनादि ऐसा है दूसरी अनादि है जिसकी शुरुआत निश्चित नहीं कर सकते ये प्रवाह रूप अनादि करते प्रवाह रूप अनादि में कार्य कारण दोनों के आदित्य तो दिखाई पड़ेगा किंतु उसका प्रवाह अनादि होता ऐसे समसार है ऐसे संसार है संसार प्रवाह रूपेण अनादि है पूर्व पूर्व वो कैसा है ये मालूम नहीं पड़ेगा जैसे बीज और वृक्षेत आदि का दृष्टांत देते हैं ये भी प्रवाह रूप में अनादि होता है अब प्रवाह करने से प्रवाह में क्या होता है प्रवाह एक धारा को करते जैसे जल धारा आदि धारा को प्रवाह करते धारा में एक एक बिंदु होती है अनेक जल बिंदु मिलकर के वो प्रवाह बनता है जल की कोई माप दे लेंगे तो उसी हिसाब से अगर लीटर का माप लेंगे तो एक एक लीटर मिलकर के बनता है बोल सकते तो उससे सूक्ष्म बिंदु को लिया जाता है ये बूंद एक एक बूंद मिलकर जल प्रवाह बनता है तो प्रवाह वहां जल बिंदुओं से बनने के कारण वो जल बिंदु जो है वो प्रवाह के अंतर्गत व्यक्ति कहेंगे उसको व्यक्ति का मतलब एक एक भाग समष्टि और वृष्टि जैसा बोलता है इसी प्रकार व्यक्ति मनुष्य के अंतर्गत होता है जैसे समाज कहेंगे ये समि होता है समाज में कौन होता है एक एक व्यक्ति होते हैं तो एक एक व्यक्ति को अलग करके बोलेंगे वृष्टि होता है परिचिन होगा तो प्रवाही व्यक्ति जो होंगे वो परिच्छि होते हैं तो प्रवाही व्यक्ति नाम परिच्छि परिचिन्न रहेगा प्रवाह में आपको प्रवाही व्यक्ति मिलेगी ठीक है वो जुड़ करके प्रवाह बनता है ऐसे स्थिति में इनकी अनाजिता कैसे सिद्ध होती है ये पूछने पर कहा कि ये प्रवाही व्यक्ति जो हो, होते हैं ये पूर्व के बिना नहीं रहते कि दो प्रवाही व्यक्ति को सिद्ध करने के लिए पूर्व व्यक्ति की अपेक्षा होती है प्रवाही व्यक्ति नाम अन्यतम व्यक्तियां बिना पूर्व काला अवस्थानम कार्यशु अनादिता इस टीका में कहा था कि प्रवाह व्यक्ति में अन्यतम व्यक्ति को लेने के लिए पूर्व व्यक्ति की अपेक्षा होती है। वो प्रवाह तब बनेगा जब दूसरे की अपेक्षा करेंगे अकेला रहेगा तो प्रवाह नहीं होता तो प्रवाह का मतलब एक दूसरे को अपेक्षा करके तब होता है तो एक दूसरे के अपेक्षा करके दूसरे के साथ उसका संबंध हो रहा है तो उत्तर व्यक्ति को बाद वाले व्यक्ति को उनमें से कुछ को भी ले लो उसको पूर्व व्यक्ति की अपेक्षा होती पूर्व काल अन पूर्व काल में वो नहीं रहता और उसके साथ संबंध करके ही रहता है वो तो संबंध करके रहने से उसको प्रवाही बोला जाता है नहीं तो प्रवाही क्यों गए इसलिए प्रवाही व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति को लेंगे तो वह दूसरे की सहायता के बिना दूसरे के संबंध के बिना नहीं रहना यही कार्य में अनादिदा मानी गई है कि प्रवाही कार्य में अनादिदा मानने के इ... मतलब यह है। कि वो आगे के संबंध के बिना नहीं रहता आगे वाला आगे आगे वाला आगे ऐसे ऐसे करता और उसके उत, उत्तर वाले के अस्तित्व के लिए पूर्व वाले की अपेक्षा रहती ऐसा ही चलता है इसलिए इसको कार्य में अनादिदा ऐसा मानते आदि नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक तो ये वाला आदि आगे का सोचता है फिर आगे के लिए संबंध आगे रखता है अथवा कारण रूपेण अनादित्व होता है कारण रूपेण अनादित्व कारण कारण को लेकर के होता है ये कारण यहाँ अज्ञान है अज्ञान को हमारे दर्शन में अनादि माना है ईश्वर जीवेश विशुद्धा चिद तदा जीवेश अविद्याचिदोर्योग षडस्मागम अनादय ऐसा कहा कि जीव ईश विशुद्धा चिद और जीवेश्वेद अविद्या और अविद्या के साथ चिद योग ये छे है अनादि ऐसा माना गया इसलिए अविद्या भी अनादि है इस रूप से भी अनादि हो जाए कार्यात्म नैमित्तिक उभयम अविरुद्धम ठीक है मैं कहा कि कार्य रूप से तो नैमित्तिक हो जाएगा कारण रूप से अनादि रहेगा कार्य रूप से जो निमित्त प्रगट होगा तो प्रकट हो जाएगा तत्त कार्य प्रगट हो जाता है कब जानता है कब से नहीं जानता ऐसा नहीं होता अभी सामान्य दृष्टान्त में भी देखिए रसी में जो आप सर्क को देख रहे रसी को नहीं जानने के कारण देख रहा तो कब से रसी को आप नहीं जानता है ये बोल नहीं सकते कौन सा काल कौन सा समय का निमित्त कुछ नहीं बोल सकता किंतु वो रसी के नहीं रसी को नहीं जानता है और मंद अंधकार है आ, इस समय में आपका भाई भी बैठा हुआ है इन सब कारणों से वहां सारको दिखाई पड़ता यदि भाई नहीं है तो कोई अन्य चीज दिखाई पड़ेगी जैसा भी है तो वो नैमित्तिक जाएगा नैनितिगत्व उभयम अविरुद्ध उभयना अनादित्व भी सिद्ध हो जाएगा और नैनितिगत भी सिद्ध हो जाएगा कारण दृष्टि से अनादि है, और कार्य दृष्टि से नैमित्त है कोई निमित्त रहेंगे तब होगा नहीं तो नहीं होगा क्यों ऐसा कहा क्योंकि मिथ्या ज्ञान निमित्त भाष्यकार का? पद को याद रखना है नैसर्गिको यम लोग व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता हा। हा। ऐसे शब्द से होता है ऐसे इतने गहराई से विचार करने पर ये पंक्ति यहां तक बोल रही है ऐसा समझ में आता है इसलिए बहुत विस्तार करना पड़ा टीका ही बहुत लंबी है आगे टीका देखिए कृत्या इति अध्यस् मिथुनीकृत्य प्रत्यय मिथुनीकृत्य सत्यान दे मिथुनी कृत्यय का मिथुन का मतलब युगल होता है युगल को मिथुन कहते दो मिलकर के जो होता है कपल जिसको बोलते हैं वो है मिथुनीकृत्य तो मिथुनीकृत्य मिन है कपल ऐसा अर्थ होता है दोनों को मिलाकर के तो प्रत्यय इसमें तवा प्रत्यय लगा ये तवा प्रत्यय है पहले कहा समानकर्तृ क्यू कर पूर्व काले ऐसा एक प्रत्यय है समानकर्ता एक कर्ता का दो कार्य होता हो उसका पूर्व काल में तवाप्रत्यय लगा पहले करके बाद में किया स्नान करके भोजन किया करने वाला कर्ता एक है पहले एक क्रिया स्नान क्रिया किया बाद में भोजन क्रिया तो उसमें पहले वाले क्रिया में त्वा प्रत्यय लगता है और बाद में इसमें तवा के बाद त्वा के ही अर्थ में लब लगता है समास है पूर्वे पूर्व हाँ, तो यभ ऐसा सूत्र है समास समास को छोड़ के समास में प्रत्य को आदेश हो जाएगा यहां हुआ है अध्यासस्य पूर्व कालत्व अन्योग व्यवहार जो है अध्यास का कालत्व या आदि व्यवहार से अन्य इसको अंगीकार करके इसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहां ऐसा दिखता है कि अध्यक्ष पहले है कदास्म अन्यून आत्मक अन्य धर्म ऐसा कहा वहाँ अध्यक्ष पद है और बाद में लोग व्यवहार ये दो जोड़ रहा तो दोनों में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभ्यास पूर्व कालत्व तो। प्रत्यय लगने से अभ्यास पूर्व काल में है बाद में लोग व्यवहार हो रहा है ऐसा नहीं जोड़ना क्योंकि ऐसा दिखता है जब जबंध लगाएंगे समान कर्तव्य पूर्व काल में लगेगा तो अध्यास पहले बाद में लोक व्यवहार ऐसा अभिप्राय भाषिकार का नहीं है आ, क्योंकि लोग व्यवहार अन्यत्व तब क्या है लोक व्यवहार से अन्यत्व भी होना पड़ेगा क्योंकि समान कर्तृक दो क्रिया होनी चाहिए एक अध्यास क्रिया एक लोक व्यवहार क्रिया दो हो तब जाके निबंध लगना हो किन्तु ये अर्थ भी नहीं लोग व्यवहार से अलग करके बोल रहा है अध्यास को ऐसा भी अर्थ नहीं और पूर्व काल में अध्यास है अब नहीं है ऐसा भी नहीं है इसका मतलब अब है अध्यास और लोग व्यवहार से वह अत्यंत भिन्न भी नहीं लोग व्यवहार से अध्यास दया क्रिया तो अभाव कारण क्या है कि लोग व्यवहार जो है अध्यास दया वो अध्यास ही है अध्यास के कारण हो रहा है अभ्यास रूप में ही वो लोग व्यवहार दिखाई पड़ रहा है इसलिए भाष्यकार ने अहम इदम अम इदम ये लोग व्यवहार कहा तो अहम इदम अम इदम यही तो लोग व्यवहार है तो ये अध्यास ही है अध्यास का रूप है इसलिए लोग व्यवहार से अध्यास को भिन्न करके लेबंध का प्रयोग किया हो ऐसा नहीं समझना चाहिए लोग व्यवहार से अध्यास क्रियांतरत्व अभाव अन्य कोई क्रिया नहीं है वो कौन ये लोग व्यवहार अन्य क्रिया अध्यास अन्य क्रिया ऐसा नहीं क्योंकि त्वा त्वाप्रत्यय दो क्रिया को मानता है उसको दो क्रिया चाहिए पूर्वापिर्भाव से तब त्वा प्रत्यय लगना है ऐसे पांडे जी करते है समान पूर्व काल ऐसा तो वो नहीं हो रहा है यहाँ यहाँ ऐसा लगाने पर सही नहीं बैठेगा क्योंकि पूर्व काल में अध्यास हो गया अब व्यवहार हो रहे ऐसा तो नहीं कर सकता तो व्यवहार बाद का अध्यास तो पूर्व ऐसा उसका संबंध नहीं है किंतु अर्थ से समझना है कि जो अध्यास है वही व्यवहार भी हो रहा है फिर क्यों कहा अलग करके क्यों कहा उसका कारण बता रहे अतः वस्तु तो अपर्वापर्ये विशेषण भेदे न कलित भेद वस्तु तत्प्रतिपत्ति क्रमेण पौर्वापर्य इसीलिए वास्तव में पौर्वापर्य के अभाव होने पर भी पूर्व और अपर भाव का अभाव है किसके अध्यास और व्यवहार का ऐसा रहने पर भी विशेषण भेद विशेषण का भेद लगा यह विशेषण भेद से व्यक्ति में भेद हो जाता है जैसे एक ही व्यक्ति स्नान करने के पहले स्नान करने के बाद तो पहले तो स्नाता ऐसा रहेगा बाद में स्नाता पहले कपड़ा पहना वो नहीं पहना था बाद में पहन लिया तो वास वो बाद में हो जाता है और पहले निर्वास था इस प्रकार से अलग अलग होगा व्यक्ति में एक होने पर भी विशेषण को लेकर के लेबंध का प्रयोग हो सकता है कार्य दो अलग नहीं है किंतु विशेषण अलग अलग जोड़ दिया तो ऐसा दो हो जाता है इसको दिखाएगी इस दृष्टि से भाट्यकार ने यहाँ लेबंध का प्रयोग किया यहाँ अध्यास और व्यवहार में क्रिया भेद नहीं है किन्तु विशेषण विशेष से भेद हो गया पहला कुछ तो और विशेषण था बाद में और विशेषण हो गया तो क्रिया ये थी है ऐसा ऐसा समझना चाहिए ये कहेंगे इसलिए कहा कल्पित भेदम वस्तु कल्पित भेद किया कल्पित भेद करके तत्प्रतिपत्तिक्रमेण पौर्वापर्य कल्पित भेद करके वस्तु को ठीक से समझने के लिए प्रतिपत्तिक्रम मन समझाने की दृष्टि से व्याख्या करने की दृष्टि से यहां पौर्वादर्य भाव लगा दिया गया है इसलिए यबंध यहां गौण में आया है मुख्यतः में नहीं क्रियांतर को लेकर के ऐसा नहीं है क्रिया तो एक है कार्य वस्तु एक है तो भी विशेषण उसको लेकर के भिन्न मान करके क्रिया प्रयोग किया के कहना चाहता हूं सात नंबर टिप्पणी है ये विशेषण विशेष का जो भेद है भेद से क्रिया में भेद जैसा दिखाकर लेबंद आदि का प्रयोग हो सकता है इसको टि टिप्पणीकार समझा ये सामान्य में भी होता है ऐसा दंडी कुंडली वासस्वी देवदत्ता हाँ। कि देवदत्त व्यक्ति है उसका तीन विशेषण है दंड भी है उसके पास कुंडल भी है और कपड़ा भी है वासुस्वी कपड़ा पहना हुआ अभी देवदत्तस्य एकस्य अध्यास अन्ोनत्मकता इस प्रकार जैसा देश जो विशेषण देवदत्त का लग गया इसी प्रकार एक ही अभ्यास का अोनता पिबोला अन्योन्यात्मकता तथा अोनस्मोनत्मकता अोनधर्मा चयोला तो अन्योन आत्मकथा एक विशेषण सत्या मिथुनीकृत ये दूसरा अहम इधम अम इधम तीसरा अलग अलग विशेषण है सब उसके लिए जा रहा वो अन्योन्य का को भी करता है सत्यानृद मिथुनीकरण भी होता है अहम इदम अम इधम व्यवहार भी होता है ये विशेषण आना सदगत भेद अध्यास उपचर्य उसको लेकर के अध्यास में भेद का उपचार होता है गौण प्रयोग होता है जैसे देवदत्त व्यक्ति एक है उसका दंड कुमंडलो और वासस ये तीन को लेके तीन देवदत्त जैसा प्रयोग होगा लेकिन ऐसा वास्तव तीन नहीं होता ऐसा विशेषण से भेद मान करके गौण प्रयोग है मुख्य नहीं तथा एक एक विशेषण विशिष्ट अभ्यास ज्ञातवा अब क्या है क्रिया का संबंध करना है ये ध क्यों लगा इसका अर्थ कर रहे कि एक एक विशेषण विशिष्ट जो अध्यास है। कौन कौन विशेषण है तथा अन्यून्य आत्मकदाम ये सत्या और ये अहम इधम तीन विशेषण है तो एक एक विशेषण विशिष्ट विशेषण से युक्त अध्यास को जानकर क्रमेण तद्बोध गब्द विचार क्रम से उसका बोध होगा इसको बोलते हैं प्रतिपत्ति क्रम प्रतिपत्ति क्रम मैंने जानने के लिए आपको एक क्रम चाहिए वो क्रम को ठीक से पहचानने से आप किसी भी चीज को समझ सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आती है क्योंकि हम क्रम का भंग करते हैं हम बीच में से शॉर्टकट पढ़कर के इधर से उधर से बातें मारते हैं बता दी जाते वैसा क्रम है कोई भी चीज पढ़ने के लिए उससे क्रम से जाना चाहिए अब हरेक विद्या के लिए अलग अलग क्रम है क्रम को स्वीकार करना पड़ेगा आ, जैसा आप कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं सीधा जाके डिग्री तो नहीं कर सकता वो पहले पहला स्टैंडर्ड से किंडर से किंडरगार्टन शुरू करना पड़ेगा धीरे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाके 10-15 साल में वो डिग्री प्राप्त करता है वो क्रम है वो क्रम से नहीं जाएंगे तो नहीं होता आ, इसी प्रकार वेदांत अध्ययन करने का भी क्रम है वो क्रम से जाएंगे होगा पहले व्याकरण अध्ययन करो फिर उसके बाद जो है एक एक जो है प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन करो उसको धीरे धीरे समझो फिर तर्क संग्रह अन्य दर्शन सांग योग ये सबका एक एक अध्ययन हो फिर धीरे धीरे वो सब समझ में आएगा उसको लेके जाना है अभी जैसे ये व्याकरण की बात बोल रहे हैं व्याकरण में आप जब क्या है तो आप क्या है कुछ आपके अर्थ नहीं समझता है तो फिर समझ में नहीं आएगी का आदि भी प्रवेश करने के लिए एक षडंग पूरा चाहिए वे व्याकरण है न्याय है क्षण दर्शन का भी सहायक है, तब समझ में आता है इसीलिए आपको समझ में नहीं आने के लिए दर्शन नहीं बनाया है अब क्रम से समझने से समझ में आता है हाँ। सबके लिए क्रम है अभी गीता पढ़ना है गीता के पढ़ने के लिए भी क्रम होता है ऐसे गीता श्लोक है पढ़ सकते ऐसा नहीं वो भी धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है तो सब कुछ उसमें अंतर्गत होगा इसी को कहते हैं प्रतिपत्ति क्रम तो क्रम से आपको समझाते हैं तो आप पूरा समझ लेता है कितनी भी सूक्ष्म चीज हो उसको क्रम से समझाने पर समझ में आ जाती है वो क्रम जानने वाला ही विद्वान होता है और वही समझाने योग्य होता है व्याख्याकार हो सकता है इसी को कहते हैं प्रतिपत्ति क्रम हाष्यकार क्या है ये सामान्य छोटे बच्चे विद्यार्थी के नहीं कह रहा जो भी कह रहा है वो थोड़ा प्रौढ़ विद्यार्थी जो जिज्ञासा करने योग्य है सब बैठा हुआ है व्याकरण शास्त्र आदि जानता है उनको मन में लेकर के बोलता है अब कुछ नहीं जानता है तो पंक्ति ऐसे लगेगी नहीं इसीलिए कह रहे हैं हाँ कि यह पौर्वा प्रतिपत्ति क्रम के लिए लगाया तो एक एक विशेषण को जान करके विशेष्य का पूरा ज्ञान होता है ये सारे विशेषण उसी में लगाएंगे जैसा कुंडल का ज्ञान हो गया कुंडल किस में लगाएंगे देवदत्त में दंड का ज्ञान हो गया दंड कहां लगाएंगे देवदत्त में कपड़े का जान होगा कपड़ा कहा लगाएंगे देवदत्त में कुल मिला करके सब कहा हो जाएगा देवदत्त देवदत्त हो जाएगा पर तो को एक व्यक्ति में बोधक विचार अध्यास ज्ञान न पौल्यम इस प्रकार से क्रम से उसके बोधक शब्दों का प्रयोग करने के कारण अध्यास विषय ज्ञानों का पौर्वाबल्य की कल्पना सकते ऐसा करके आदि का प्रयोग किया पूर्वा प्रभाष ते ऐसा जो अध्यास विशेष है उसमें उपचार से कहा गया है ऐसा समझना चाहिए नहीं तो ये पंक्ति नहीं लग पाती नृसिहाश्रम श्रीचरणास्तु एक विद्वान व्याख्याकार हुए हैं इसके ऊपर टीका लिखे भाषा के ऊपर नृसिहाश्रम स्वामी जी का उन्होंने ये कहा एक अध्य मिथुनी लोकव्यवहारण पूर्वपूर्वध्या उत्तर उत्तराध्या संस्कार द्वारा समान सामनकर्तृक्रिया उनके कहना है कि अध्यस्य ये मिथुनीकृत ये दो प्रकार लेप का प्रयोग किया। तथा हूं अन्ूनियात्मकूनधर्मा च सत्या अनुदेय विधुनीकृत्य ऐसा दो पग का प्रयोग है ये लोग व्यवहार कहने पर त्रयाणाम एक तीन है होने पर भी पूर्व पूर्व अभ्यास पूर्व पूर्व अध्यास तथा अन्योन अन्योन आत्मकदा अन्योन्य धर्मांच ये हो गया एक फिर सत्या अनुदय विधिनीकृत्या और ये सब मिलके पहले भी ऐसा हुआ है ये पहली बार नहीं हो है पहले भी कई बार हुआ है जैसे रज्जू में सर्प देखना कई बार होता रहता है ऐसा ही पहले बार जो जो हुआ उसका भी रहता है उसका भी रहने से क्या हो रहा है कि पूर्व पूर्व अभ्यास उत्तर, उत्तर उत्तर अध्यास उत्तर उत्तर अभ्यास के लिए वो कारण बनता है अभ्यास करके करके अभ्यास हो गया अहम अम एकदम अहम अम एकदम बचपन से बोलते आ रहे है समझते आ रहे है खाता पीता सब कुछ करता आ रहा है वो अभ्यास ऐसे अभ्यास में हो गया फिर ऐसा ही करना अच्छा लगता है वो अपने हो जाता है फिर नहीं होता है अब जो सही सही आप सीखा सही शब्द का उच्चारण करना सीख लिया तो सही शब्द का उच्चारण करिए गलत शब्द का उच्चारण करना सीख लिया तो वही हो जाएगा और बाद में आप गलत शब्द बोल रहे हैं कोई कहने पर आप मानेंगे नहीं क्यों वो संस्कार इतना मजबूत हो गया वो बार बार उसको करते करते आपके लिए वो सही हो गया वो बोलेगा तुम गलत कह रहे हो हम तो सही कह रहे हैं एज मान क्यों वो संस्कार ऐसा आपको बल देता है तो बोलता है कि हम कभी गलत नहीं हो सकते क्योंकि संस्कार तो स्वयं जड़ है ना उसको तो अपना कोई पहचान है नहीं लेकिन ये इतना वोट दे देगा कि हम सही हैं दूसरा गलत हम गलत नहीं हो सकते क्यों कारण क्या है क्योंकि हमने कई बार किया है कई बार किया हुआ जो होता है ना वो झूठ भी सत्य हो जाता है ऐसे भी लोग बनते हैं झूठ को यदि सत्य करना चाहते हैं तो दो रास्ता है ये तो उस निरंतर उसका अभ्यास करते रहिए वो सत्य जैसा होगा और दूसरा झूठ को सत्य साबित करना है तो लोगों को घटा गई बहुत लोग मिलकर के उसमें वोट देंगे कि ये जो बोल बोलना सही है ऐसा बोलेंगे वो सही मान्यता हो जाएगी फिर तो उसको गलत घरना बड़ा मुश्किल होता है आ, ऐसा होता है सब लोग मानता है तो हम भी मानते हैं ऐसा हो जाता है सब लोग करता है तो हम भी करते हैं और क्यों सब लोग करता है ये बात नहीं सब लोग कर रहे हैं हम कर रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं तो हम झूठ बोल हैं सब धोखा दे रहे हैं तो हम भी धोखा दे रहे हैं ऐसा करके सबके लिए सबको मान के प्रमाण मान के कोई भी असत्य भी सत्य हो जाता है लोग व्यवहार में ये सब चलता है इसलिए ये संस्कार पूर्व पूर्व संस्कार हमारे पास रहा ये मानना पड़ेगा इसको बोलते हैं संस्कार अध्यास संस्कार अध्यास रहता है संस्कार रूप से अब वो हेदुस्वाद वो हेदु बन गया समान का क्रिया व्यक्ति भेद उसी को हेदु मान करके समान समानकर्तक में भी क्रिया व्यक्ति में भेद हो जाएगा समान कर्तक है किंतु क्रिया व्यक्ति माने एक एक क्रिया में भिन्न हो जाएगा पहला संस्कार दूसरा संस्कार पहले अध्यास दूसरा अध्यास तीसरा अध्यास ऐसा हो जाता है तो वो एक दो तीन चर के जो बोल रहा है, है तो सब अध्यास है किंतु इस प्रकार से व्यक्ति भेद होता है व्यक्ति भेद मन एक आंशिक भेद एक समी वस्तु को हम लेते हैं उसमें आंशिक भेद होता है जैसा ये अभी इसको किताब कह रहे किंतु किताब के अंदर व्यक्ति भेद एक एक पन्ना है पन्ना अलग अलग है तो ये व्यक्ति भेद होता है अच्छा पौर्वावरियम ची मुख्यवक स्वा प्रत्यय हाँ। इसलिए पूर्वाविर्भाव भी इसी से हो जाएगा पूर्व पूर्व अध्यास उत्तर उत्तर अध्यास के लिए हेतु बन रहा है पूर्व पूर्व संस्कार उत्तर उत्तर अध्यास के लिए हेतु बन रहा है इस क्रम से पूर्वाविर्भाव भी हो जाएगा तो प्रत्यय सही अर्थ में भी लग सकता है तेन चैसर्गि पदोक्त अनादिव प्रवाहूपेण सूचित भाष्यकारी आहु इसलिए नृसींहाश्रम दिवस ऐसा हैं ऐसे कहते हैं तेन पदेन नैसर्गि पद के द्वारा कहा गया अनादिवर्ग से होता है क्या मतलब अनादि से हो रहा है पूर्वगु संस्कार प्रवाह रूपेण ही सूचित नैसर्गिक लेना चाहिए ऐसे भाग्यकार सूचना देते हैं क्योंकि इसके बिना इसका अर्थ नहीं लग रहा है तदेव अनुसृतम प्रभा या इसी का ही अनुसरण रत्न प्रभा टीकाकार ने किया इसकी दूसरी टीका है रत्न प्रभा उसी में ऐसा किया वो तो इसीलिए यहाँ लोग में जो पूर्व पूर्व मान करके अध्यास का पूर्वावर भाव मान करके ऐसा निबंध का मुख्य अर्थ में प्रयोग भी हो सकता है ये कहते हैं सात नंबर हो होगी आगे ठीक है तद आलम्बनम अनुभव दृढ़ अध्यासम अभिनय अब ये लोक व्यवहार किस प्रकार अध्यास के रूप में होता है इसको दिखाने के लिए सामने करने के लिए अभिनय ती वो हाथ दिखा करके बोलना है ऐसा करके बोलने को अभिनय करती हाँ वो जो बात बता रहे उसको हाथ दिखा करके बोलेगी तो अंग देवता आदि जैसा अभिनय होता है इसी प्रकार वाणी के द्वारा अभिनय है उससे क्या है दृढ़ हो जाएगा अध्यास का स्वरूप जान पाएगा इसके लिए अहम इदम मामम ऐसा काम अहम इदम मेरा यह ऐसा अनुभव होता है इसमें दो है अहम इदम मैं यह ऐसा फिर मामा इदम मेरा यह तो मैं यह मतलब शरीर आदि को लेकर अहंगार आदि से हरीर को ले रहा है। मामा इदम ये कहने से बाघ्य वस्तुओं को अपने साथ जोड़ रहा है जैसे ठीक है तरह अहम यदि कार्यासेश अध्या अध्यास अहम जो अध्यास होता है जितने अध्यास की अभी परंपरा आएगी अनेक तो अध्यास की अभी झड़ी लगेगी उन अध्यासों में ये सब कार्य कार्यास कहते हुए ये जो कार्य कार्याभ्यास होने वाले हैं उनमें सबसे पहले अध्यास है अहमिति अध्यास मैं हूं अहम करता ऐसा जो अध्यास है ये सबसे प्रथम अध्यास तस् अध्यास चित्रतात्मक ये अहमिति जो अध्यास है ये अभ्यास क्यों है क्योंकि अध्यास में तो दो होना चाहिए अन्योन्यमिन अन्योन्य आत्मकथा तो ये अन्यून्य आत्मकथा क्या है बोला चित अचित दोनों को जोड़ दिया चित है आत्मा का स्वरूप अचित है अंतकरण का स्वरूप ये चित अचित को दोनों जोड़ के अहमिति ऐसा ज्ञान हो गया इसके कारण ये अध्यास है इदमिति भोक्त भोग साधन कार्य करना संख्या से क्या ग्रहण करना चाहिए भोगतु भोग साधनम भोगता का जो भोग साधन है ये शरीर है शरीर का लक्षण क्या है भोग आयतनम शरीरम भोग का जो आयतन है वो शरीर है भोग इसी में होता है ये शरीर नहीं तो भोग नहीं होगा इसीलिए भोगतु साधनम कार्य कारण संघाद कार्य कारण का यह संघाद है कार्य शरीर उसका कारण है इंद्रिया यह सब मिलकर के तो संघाद बना हुआ है एक समूह बन के एक साथ काम करता है एक जैसा इत्यादि है, है कार्य करण शरीर इसको इलम शब्द से लिया तो ये शरीर मैं हूं मैं हूं करके इधर दिखाता है ये शरीर को दिखाता कहीं भी पकड़ो तो ये सब जगह मैं मिल जाएगा ऐसे कोई अवैध नहीं है जिसमें मैं नहीं मिलता है आ, तो ऐसा हो जाता अब आगे दिखाएंगे इसका विस्तार दिखाएंगे तो बाल से लेकर के और सिर से लेकर के फिर पैर तक सब जगह मैं मैं मैं ऐसा होता है अब यहाँ मैं मैं मैं करके आदत तो हो गया hmm. फिर उसके बाद में इसके साथ जो जो जुड़ता है वो कपड़ा आदि में भी मैं मैं मैं होता है लाल कपड़ा पहन करके आपने को लाल कपड़ा पहना हुआ मानता है और सफेद कपड़ा पहन करके वो सफेद कपड़ा पहना हुआ मानता है गेरु कपड़ा पहन करके अपने को साधु मानता है मानता है किसको लेके मानता है कपड़ा पहनने से तो मान रहा इसीलिए ये जो जो जुड़ जाता है उसके साथ भी धीरे धीरे ये फैलते तो ही जाता है ऐसा वो व्यापक होता है अच्छा मामा इधम मामा इधम का अर्थ है कि अहमकर्ता सत्व न तब से संबंध है कि अहमकारता के साथ कर्ता यह तृतीय एक वचन कर्ता के साथ स्वत्व स्वत्व मान करके उसका अपना मान करके सस्य संबंध हा जो बाग्य विषय है उनका संबंध होगा शरीर आदि तब वहां मामा करे मामा जहां करता है वहां संबंधी का ज्ञान होता है इसको संसर्ग का अध्यास कहते हैं जहां संबंध संबंधी ज्ञान सही जो अध्यास हो उसको कहते हैं संसर्ग का अध्यास जिसके साथ जुड़ गया उसमें अध्यास हो गया तो मामा ममा करके उसके साथ जोड़ता है और जोड़ते जोड़ते जाता है एक अनुमान ले रहे। ये दोनों का तयस्द मम दृष्टोरध्यस्त अध्यस्तोक्तृ विशेषवध्यस्तराजोपकरव अहमद ममद इदं गम ये जो भाव है दृष्टोरध्यस्त ये दोनों दृष्टि अध्यस्त है अध्यास के द्वारा तैयार हुआ हो उसको कहते हैं अध्यस्थ अध्यात्म से उत्पन्न यह अर्थ अच्छ होगा अच्छा अध्यस्त भोक्त तो क्या है क्योंकि अध्यस्त भोक्ता का ये शेष है उसका संबंधी बनता है अध्यात्षय है क्योंकि अध्यस्त भोक्ता का ये विषय है अध्यस्त भोक्ता कौन है तो ये अहम आत्मा ही है तो जीवात्मा वो अध्यस्त भोक्ता का शेष बनता है उससे जुड़ा हुआ होता है उसका अंश है जैसे स्वप्न अभो स्वप्न में होता है स्वप्नादि में क्या होता है अध्यस्त राज उपकरण स्वप्न में आप राजा बना वो असली है नकली है वो नकली है तो राजा स्वयं अध्यस्त हो गया फिर उसके बाद आपने राज सिंहासन में बैठा है अब वो सिंहासन क्या हुआ वो भी अध्यस्त है पहले राजा ये अध्यस्थ है स्वयं कोई खोखला है कुछ नहीं है फिर वो में जो बैठा वो तो सत्य नहीं हो सकता वो भी नहीं अध्यस्थ है उसके बाद राजा ने जो भी खाया पिया जो कुछ किया वो सब अध्यस्त उसका उपकरण सारे भी अध्यस्त होता है क्योंकि जो मुख्य जो करने वाला वो भी अध्यस्त है इसी प्रकार यहाँ जो अहंकार है आत्मा जीवात्मा तो ये अध्यस्त है और इसके साथ जुड़ा हुआ जो जो मामा कर रहे हैं सब अध्यस्त अब वो सपने में भी ये सब राजा करता रहता है कि मेरा सिंहासन ऐसा भी सोचता है हाँ मेरे परिवार हाँ ये भी सोचता है तो मेरी धन संबत्ति सब सोचता है अब ये मेरी वहां जो लगी हुई है वो सही नहीं है मेरी गलत है क्यों वो स्वयं ही अध्यस्त है अब आगे क्या सही हो सकता है नहीं हो सकता इसीलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए स्वप्न में जैसा है वैसा समझना चाहिए तो राजा उपाकरण में दोनों मिलेगा क्योंकि तो अभ्यस्तत्व स्वयंध्यस्तत्व भी मिलेगा और हेतु भी मिलेगा अध्यस्थभोक्त मिलेगा तदेव पूर्वभाष्य उतरीत्या युक्तिशून्योपी अत्य विविधिता इस प्रकार से पूर्वभाष्य के उक्त कथक के अनुसार युक्तिशून्य होने पर युक्तिशून्यता पहले लिखाया कि युष्मत्म प्रत्यय विषय विषयो तम प्रकाशव स्वभाव इत्यादि पंक्ति के द्वारा ये दोनों का एक होना संभव नहीं है ऐसी युक्ति दिखाई इस युक्ति के द्वारा युक्ति शून्य है ऐसा मालूम होने पर भी अत्यंत विविधि अत्यंत विविध धर्म धर्मिणो मिथ्या इत्यादि भी कहा तो अत्यंत विविध है ऐसा कहा दोनों बिल्कुल एक नहीं हो सकता है ऐसा होने से सत्यानगमिधिकरण रूपत्व संभावित फिर भी सत्या अनुद्ध मिथुनीकरण होकर के कार्य हो रहा बिल्कुल नहीं हो सकता है किन्तु सत्या अनुद्ध मिथुनीकरण हो गया इसकी द्वारा संभावना बताई बिल्कुल संभावना ना हो तो भी कार्य नहीं होगा अध्यात्म नहीं होगा तो संभावना है क्योंकि यहां सत्य और अनुद्ध को मिथुनीकरण कर रहा विशिष्ट कारण अप्रसूद और विशिष्ट कारण से उत्पन्न है यह अभ्यास रूप बच्चा किस कारण से उत्पन्न है सत्यादय निधुनीकृत उसके पाएगा मिथ्या ज्ञान निमित्त मिथ्या ये कारण है मिथ्या ज्ञान ही वहां कारण है इसके द्वारा उत्पन्न हुआ ये विशिष्ट कारण प्रसूद है नैसर्गिक आगंतुक दोष अनपेक्ष और ये नैसर्गिक होने से इसके लिए कोई आगंतुक को दोष की आवश्यकता आग नहीं आगंधुक दोष होता है जो आपको प्रगट करने के लिए कुछ दोष की आवश्यकता पड़ती है जैसे रसी में सर्प को आप प्रकट करना चाहते हैं रसी में तो सर्प प्रकट नहीं हो सकता क्योंकि आप करना चाहते हैं। तो आपको कुछ जो दोष चाहिए क्या दोष चाहिए कि वहा अंधेरा चाहिए और कुछ दूर में रसी दूर में पड़ी हुई होनी चाहिए और आपके आंख जो है ठीक से नहीं दिखना चाहिए फिर आपको सर्प का डर भी चाहिए ये सब सामग्री रहेंगे तब आप रजु में सर्क को देख सकते हैं अन्यथा नहीं देख सकते मतलब दोष संयुक्त तो वहां दर्शन होगा जाता है आगंधुक दोष वहां रह जाता है ऐसा होता है आ, तो दोष के बिना ऐसा स्वाभाविक नहीं होता अब क्या यहाँ कौन सा दोष है ये पूछने पर अध्यात्म यहाँ हो गया आत्मा में अनात्मा का अध्यास तो ये कौन सा दोष से हुआ तो बोलता है यहाँ दोष अभी फिलहाल मत ढूंढ बाद में ढूंढेंगे अभी फिलहाल ये समझो ये नैसर्ग एक लोग व्यवहार निसर्ग से हो गया यहाँ क्या क्या दोष के कारण हो गया ऐसा नहीं समझ सकते क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं और क्यों हुआ ये कुछ है? पता नहीं बच्चा जब जन्म लेता है वो अनजान होता है कुछ नहीं रहता उसके पास अबोध होता है तो अबोध बच्चा बाद में बड़ा होकर भी पता नहीं क्या क्या करता है बहुत कुछ करता है इसका मतलब ये सब आकार से रहा कोई सिखा नहीं रहा है तो कहीं से आ रहा है इसलिए अभी आगंतुक जो दोष है फिलहाल उसको नहीं समझ सकते इसलिए नैसर्गिको अनारभ्यास है ऐसा कहना पड़े ये कहा इत्यादि एक अहमद इकारे निरूित प्रतिभास ने प्रत्यक्ष ज्ञेध्यासो ज्ञानाभ्यास्यो अवधनोदुत् असत्यवाद से अहम इदम इत्यादि जो प्रकार बताया अहम इदम मम इदम इतना ही नहीं है बहुत है इत्यादि से और भी आगे आएंगे इत्यादि प्रकारों से जो निरूपित प्रतिभासत्व प्रत्यक्षत्व या अहम इदम मम इदम प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है अहम इदम मम इदम करके व्यवहार जो हो रहा है वो प्रत्यक्ष है मैं मैं करके व्यवहार होता है सम चमे मयस्तमय नु का ये सब बोल रहा है ना सब मुझे हो जाओ मुझे हो जाओ मैं मैं करके बोल रहा तो मैं मैं करके जो बोल रहा है सबके साथ जोड़ रहा है तो उसी से क्या है कि ये निरूपित प्रतिभा सत्वे इसका निरूपण करते हैं आनाम इदम मामा इदम करके निरूपण किया जाता है कोई वास्तविक निरूपण नहीं है जैसे आप स्वप्न में सब कुछ देखने के बाद में आकर के सुबह सुबह सुब सबको सुनाता है मैंने ऐसा देखा वाह क्या था बोटा ऐसा खाया ऐसा लड्डू खाया ये वो तो बोलता है ऐसा निरूपण तो करता है ऐसे निरूपण करने के लिए समझाने के लिए निरूपण करता है तो ऐसा निरूपण का करते हुए, हुए प्रत्यक्ष दिखा रहा है अहम इदम हमें इदम करके प्रत्यक्ष दिखा रहा है अब ये जेय अभ्यास ज्ञानाध्यास दोनों है न्यय काभ्यास ना अर्थाध्यास ध्याय है विषय ज्ञान का योग्य ध्याय होता है न्यय काभ्यास और फिर ज्ञान का अध्यास जो पहले हो गया उसके बाद उसका ज्ञान होगा सर्प का अध्यास करने के बाद सर्प को जानेगा ऐसा अशक्यो अवख्नो तुम इसको निराकरण नहीं कर सकता है इति असत्यत्वा असत्यवाद इसलिए बंधन असत्य है किंतु सत्य जैसा दिख रहा है स्वप्न है लेकिन स्वप्नव भाषित नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ इसका विचार करना अत्यंत आवश्यक हो गया किसके लिए अत्यंत आवश्यक है जो जानना चाहता है जितना करता है अभी आगे बताएंगे असाध अच्छा ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा करने वाले के लिए अत्यंत आवश्यक है जो जिज्ञासा नहीं करता है ठीक है ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे ऐसा करके खाली सुनना ऐसा नहीं जिज्ञासा है तब जाकर के करके काम आएगा उसका फायदा भी होगा और सब कुछ ठीक ठाक चलता है इसीलिए वो वहां समझ रहा है कि ऐसा हमें इसको प्राप्त करना चाहिए ऐसी जिज्ञासा है अब उसके लिए तो ये बंधन असत्य है इसे सिद्ध करना पड़ेगा वो सिद्ध करने के लिए अध्यास का विचार चल रहा है अब बंधन जो बंधन से सुख प्राप्त कर रहा है कि मैं बंधन में ही रहूं तो अच्छा है कई लोग ऐसे होते हैं जेल में एक बार जाने के बाद उनको फिर जेल ही पसंद आ जाता है हा? जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता तो हुआ आ, एक आदमी जो है आ, वहां दस पंद्रह साल जेल समय काट के वो जेल से फिर मेरी कर दिया उनको बाहर आ गए गरी करके बाहर आके गांव में देखा अब गांव में पुराना घर ये टूट फूट गया और वहां बिजली नहीं पानी में कुछ नहीं सुविधा नहीं है और बाकी गांव वाले भी तो उनके साथ अभी अच्छा संपर्क नहीं रख रहा है तो वो देखा कि ये सब स्थिति खराब है तो फिर वो क्या किया वहां जाकर के डीएम को लिखे दे दिया आप साहब कृपा करके हमको वही जेल में वापस भेज दीजिए कम से कम वहां खाना पीना मिलेगा हमारा दोस्त लोग हैं बातचीत कर सकते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है मेरा मैं अकेला हूं और खाने पीने भी पानी बिजली भी नहीं है इसलिए <laughs> क्या करे वही अच्छा है अब क्या जो जो थोड़ा बहुत जिंदगी अब बची हुई है मैं तो कुछ करना नहीं चाहता हूँ तो वापस लेके जाइए ऐसा करके उनको लिख के दिया कई बार तब क्या है फिर उनको लेके ओपन जेल में कहीं रख दिया ऐसा होता है अब क्या है पंद्रह साल वहां रहा तो आदत हो गया वहां सब सुविधा है अब वो ठीक ढंग से रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होती है चुपचाप खाना बिना सोना और क्या करना है? और थोड़ा काम भी कर सके सब कुछ व्यवस्था ठीक है अब यहाँ आ गया तो कुछ नहीं है उन्होंने सोचा वही बेहतर है वहां जाके इसीलिए बंधन भी किसी को रोचक होता है अच्छा लगता है अब बंधन से ही तो हम अच्छा करके जी रहे ना अब यह दुनिया में क्यों जी रहा है बंधन हमको अच्छा लगने लगा बचपन से बंधन में है किंतु सब कुछ अच्छा लगता है अब वो सब खा रहे पी रहे सब कुछ ठीक है तो ये बंधन से मुक्त होने की जिज्ञासा ही हमें नहीं हो रही है तब क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति को बिठा करके पहला जितना करो ऐसा नहीं करता जितना करने के लिए नहीं बोलता है जितना उत्पन्न होने के बाद उसका समाधान दे देता है शास्त्र की गति ये है स्वर्ग जाने की इच्छा करो ऐसा कभी नहीं बोलता तुम्हारी इच्छा है तो हम उसके लिए कुछ विधि बताते हैं स्वर्ग कैसे जा सकता ये विधि है यहाँ इसलिए इसीलिए असत्यवादस्य बंधन जो है असत्य है और उससे मुक्त होना चाहता है और परीक्ष लोग ब्राह्मण माया ना कृतक कृत ये कृतक कृत कुछ फायदा नहीं है वो मालूम हो गया खेती करो हर बार खेती करो वो भी नष्ट होता है ये पुण्य कमावो वो भी नष्ट होता है और क्या करना है ये सब छोड़ देते हैं जो असली है जो कभी नष्ट नहीं होता उसको प्राप्त करेगी ऐसा सोचता है उसके लिए बंधन को समझाना आवश्यक है इस कारण से हमारा शास्त्र यहां आरंभ होना चाहिए यह है। विषयादि संभव आरभ्य शास्त्र नीति अभिसंधि विषयादि सारे यहां हो सकता है इसलिए इस शास्त्र को आरंभ करना चाहिए यह अभिसंधि यह अभिसंधि है ये मन की बात है इसका आशय ये है अब आगे टीका शास्त्र आरंभ हेतु विषयादि साधक अभ्यास आक्षेप सामिभ्या संक्षिप्य अब तक क्या हुआ सिंह करते हैं कि शास्त्र आरंभ के लिए जो कारण चाहिए था विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी ये कहने के बाद अध्यास आक्षेप सामिभ्या संक्षिप्य अभ्यास को प्रश्न और उत्तर के द्वारा संचार अध्यास होता है अध्यास क्यों होता है इत्यादि समझाया आक्षेप और समाधि समाधि का मतलब योग वाली समाधि नहीं है ये। समाधि मतलब समाधान उत्तर हाँ देखो सम उपसर्ग पूर्वक सम आ उपसर्ग पूर्वक धा धादु में की प्रत्यय होता है की प्रत्यय करने पर समाधि बनता है और लुट प्रत्यय करने पर समाधान बनता है आक्षेप क्यों होता है दोनों का तो समाधि बोलो समाधान बोलो एक है ऐसा तो समाधान देकर संक्षेप में देकर तमेव लक्षण संभावना प्रमाण स्फुटी अब उसको और विस्तार से बताना है क्योंकि इतना संक्षेप में अध्यास को बताया तो काम चलेगा नहीं अब इतने समय से हम अध्यास की एक दो पंक्ति पर विचार किए अब विस्तार तो काफी हो गया लेकिन इतने से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारा जो पूर्व संस्कार है ना वो ऐसा वैसा हिलता नहीं ऐसा वैसा पिघलेगा नहीं इसको तो बहुत पिटाई करने पड़ेंगे और इसे कूट कूट करके तोड़ तोड़ करके निकालना पड़ेगा इसीलिए और घिसना बहुत पड़ेगा हाँ वो घीसे बिना नहीं होता है अभिमान आकर के फिर बढ़ता है वो बढ़कर तो, वो सोचता है करना अच्छा किंतु को अच्छा करने के लिए कोई बता बता ऐसा तो करो भाई थोड़ा जोर से कहेंगे तो तुम ऐसा करना चाहिए ऐसे तो बोलेंगे फिर वो अभिमान आकर बोलते ना ना ऐसा नहीं करेगा हमारा अहंकार को चोट लगा करके कुछ हमको करना नहीं अहंकार को चोट नहीं लगे तो बाकी सब ठीक है जो भी आप कह रहे ठीक है लेकिन हमारा आमदार ऐसे मजबूती में रहना चाहिए समझा करके तो काम करेंगे ऐसे में कहीं होता नहीं उसको पिघलाना पड़ेगा उसको तोड़ तोड़ करके अलग करना पड़ेगा उसको नष्ट करना पड़ेगा इसीलिए बार बार विचार करना है अभी कहाँ क्या क्या है और देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा लक्षण संभावना प्रमाण समय मतलब उसी को ही उस अभ्यास को ही लक्षण के द्वारा संभावना के द्वारा और प्रमाण के द्वारा सिद्ध करेंगे स्पुट नहीं स्पड़ी नहीं स्पुटी कर तुम चो दिए स्पुट करने के लिए स्पष्ट करने के लिए चोदन करता है प्रश्न करता है प्रश्न क्या है भाष्य देखिए ऊपर है पंक्ति आह कोसो नाम वो सुनने के लिए एक शिष्य बैठा हुआ था कल्पना करना है वो शिष्य ने पूछा आह मन पूछा उस शिष्य ने क्या पूछा को नाम अब अध्यास की कथा तो कर रहे हैं किंतु यह अध्यास है कौन है क्या चीज ऐसा उसने सामान्य प्रश्न किया उसको ठीक से समझने के लिए टिप्पणी एक नंबर अनुदस्य प्रदीत्य योगे सत्य सत्यानृत मिथुनीकरण असंभव अभ्यास न संभवति क्योंकि सुनने वाला जो बैठा हुआ था शिष्य है ना वो बुद्धिमान है हमारा जैसा नहीं वो सुनकर के समझ लिया था क्या कि आप तो दोनों तरह से कह रहे हो एक तो ये अमृत है कुछ भी नहीं है ऐसा बोलते हैं फिर बोलता है अभ्यास होता है आपको भाषा लिखने के लिए व्याख्या लिखने के लिए अभ्यास चाहिए और वास्तव में वो होता नहीं ऐसा भी है तो हमारी बुद्धि में ठीक नहीं बैठ रही है जो नहीं है उसको लेके आप कैसी चर्चा कर रहे हैं तो बोल रहे अनृत किया है ही नहीं प्रदीति अयोग्य अनुद्ध होता है उसकी प्रदीति नहीं होती दिखाई नहीं पड़ता उसके तो प्राप्ति नहीं होती तो अब ऐसे स्थिति में सत्य अनुद मिथुनीकरण असंभव है सत्य और आमृद को मिथुनीकरण नहीं कर सकता जो असत्य है जो है नहीं उसका आप जो है मिथुनीकरण कैसे कर रहे शादी करना है तो दोनों चाहिए वधु और वर् दोनों चाहिए तब ये युगल बनता है अब वो एक है ही नहीं ये की है तो उसमें युगल कैसे बनेगा तो मिथुनीकरण कैसे होगा अध्यासों ने संभव तो मिथुनीकरण नहीं होगा तो अध्यास नहीं हो सकता क्योंकि अध्यास का एक विशेषण न आपने सत्यानृदय मिधुनीकृत्या ऐसा कहा तो वो तो नहीं होगा इतिए आक्षेपरतया इदम भाष्य अवतार भावत क्या भावतिकार ने इस प्रकार के आक्षेप के उत्तर के रूप में भाष्य का अवतरण दिया और पूर्व दृष्ट पदेन न अनुदस्त प्रदीदी संभव उत्तिया तत्परिहार भावधिकार का अभिप्राय आगे पूर्व दृष्ट स्मृति रूप पर पूर्व दृष्टावभाष उत्तर देंगे तो उससे की प्रदीदी संभव कह रहा अनु की प्रदीदी होती है अनुदय बिल्कुल असत होता है ऐसा नहीं अनुद्ध का मतलब प्रदीदी होती है लेकिन वास्तविक नहीं होता यद रूपेण यद न व्यभिजर और यद व्यभिजर तादा तादा जो विभिजा करता है किंतु दिखाई पड़ता है प्रति होती है ये कहा शास्त्रस्य शास्त्र ये शास्त्र जो है ना वाद कथा है वादकथा तत्व निर्णय के लिए होते हैं। जल्प कथा, विदंड कथा ऐसे तीन प्रकार की कथा है वाद कथा, जल्प कथा, विदंड कथा, विदंद कथा। था तत्व निर्णय के लिए होता है जैसे गुरु शिष्य में वाद कथा होती है शिष्य प्रश्न करता है गुरु उत्तर देता है ऐसा प्रश्न उत्तर के रूप में चलता है और आपस में जो ब्रह्मचारी लोग हैं, वो भी आपस में वाद कथा करते हैं प्रश्न उत्तर करके समझने की कोशिश करते हैं ऐसे वाद कथा यह भी वाद कथा है इसमें तत्व निर्णय निश्चय होता है तत्व निर्णय ही इसका फल होगा और बाकी कुछ फल नहीं होता इसीलिए तत्व निर्णय अर्थात वादत्व तत्व निर्णय के कारण ये वाद हो गया दो नंबर टिप्पणी है तत्व बुभुत्सया क्रियमाणु विचार वाद उसी को कहते हैं तत्व जानने की इच्छा से किया जाता है जो विचार उसी को वाद कहा जाता तत्व गुरुशिष्योर अधिकार ये वाद कथा में किसका अधिकार है गुरुशिष्यों का अधिकार है दोनों ही वहां वक्ता बनता है पुरस्थित शिष्यम गृहित परोक्ति अब सामने शिष्य बैठा हो ना हो कोई भी हो लेकिन पुरस्थितम शिष्यम जो सामने बैठा हुआ शिष्य है उसको ग्रहण करके परोक्ति ये वाक्य कहा आहा ऐसा करके दूसरे के वाणी बोलना, ना ऐसा किसी ने कहा ये वाणी कहा इध आरभ्य अब यहां से आकर के आगे क्या होने वाले इसका भी एक संक्षेप कहते थे इत आरभ्य कथम पुनः प्रत्यगात्मी आगे आएगा बहुत पृष्ठ बात में आएगा कथम पुनः प्रत्यगात्मी अभिषे अध्यू तो कथम पुनः प्रत्यगात्मी प्राग अध्यास लक्षण परम भाष्य उसके पहले पहले जो भाष्य आएगा वो सारे अध्यास लक्षण पर विचार करेंगे आपके पुस्तक में 21वां पृष्ठ में आएगा अभी हम 15वां में हैं, नहीं 14वां मा है उसी में इक्कीसवें आएगा और उसके बाद तस्माद उससे आगे तमेदम अविद्याख्यम तमेदम अविद्याख्यम आत्मात्मो इधर इधर अध्यासम उसी को अविद्या इति मनते इत्यादि करके आगे कहेंगे तो तमेदम अविद्याख्यम अविद्या रूप से जिसको कहेंगे इत्यद प्राक्तनम आया उसके पहले पहले जो वाक्य है वो अभ्यास की संभावना दिखाता है होना हो सकता है, ऐसा दिखा रहा है। ये पच्चीसवा प्रश्न में आएगा ए तदादी सर्वलोक प्रत्यक्ष इत्यंदम निर्णय आये यदि विभाग उसके बाद जो भाष्य आएगा सर्वलोक प्रत्यक्ष लोक व्यवहार इत्यादि करके जो भाष्य आएगा वो उसके निर्णय के लिए है अध्यास का निर्णय करने के लिए अंत में आपको स्वीकार करा के छोड़ देंगे कि अध्यास ऐसा होता है और इस अध्यास के कारण ही हमको ये सब अनुभव हो रहा है और ये हम हाँ एकदम हम एकदम अनुभव हमारे पास है तो अभ्यास होना चाहिए तो कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा ऐसा करके आपको निर्णय करके छोड़ देंगे अब ये इसमें भाष्य लक्षण भी देगा और संभावना भी दिखाएंगे और प्रमाण भी दिखाएंगे निर्णय मत प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएं। ये पैंतीस पृश्न में आया तब तो जागे अभ्यास भाष्य तो। सप्त सभाष्ये अभ्यास निर्देश प्रसिद्ध अध्यासक्षण निर्णीते लक्षण सेशेषतया सिद्धि प्रसिद्ध अभ्यास पृछत कि समाधान भाष्य में आगे जाकर के अध्यास लक्षण तो करेंगे आगे स्मृति रूप्र पूर्व दृष्टा अध्यास लक्षण करेंगे ऐसा लक्षण करने के लिए सीधा कह देना चाहिए था अब बीच में ये प्रश्न क्यों खड़ा कर दिया इतने पंक्ति लिखने की आवश्यकता नहीं थी कोसुनामा ये नहीं कहते हुए ही आगे स्मृति रूप है पूर्व दृष्टा अध्यास ऐसा कह सकता था ऐसा क्यों कहा तो इसके लिए कहते हैं कि प्रसिद्ध अध्यास लक्षण निर्णय ले प्रसिद्ध अध्यास लक्षण आगे निर्णय करेंगे तो भी प्रागुक्त लक्षण विशेषतया सिद्धि प्राग पहले जितने लक्षण बताया गया उसको इस अध्यास के विशेषण रूप से जोड़ने के लिए प्रसिद्धाध्यास जो प्रसिद्धाध्यास को पूछ रहा क्योंकि अध्यास के बारे में बहुत कुछ जो शिक्षक सुना सुनने के बाद उसका स्वरूप क्या है जानने की इच्छा हो गई उसका लक्षण क्या है जानने की इच्छा हो गई तब वो पूछता है ऐसा पूर्व का और उत्तर का संबंध करने के लिए भाषिकार ने कोयम अध्यापो को नाम जोड़ा शिष्य बाब से प्रश्न करता है ऐसा जोड़ा तीन नंबर टिप्पणी है तद विशेष दया स्मृति रूप इत्यादि नामान्य ना, लक्षण उत्ते आ गया स्मृतिरूप परत्र पूर्व दृष्टावभाष्या लक्षण कहेंगे अन्योनस्मिन इत्यादि भाष्योक्तो अध्यासः तद विशेषतया न्यायते भाव कि यह अन्योन्यस्मिन अन्योन्यत्म कदम इत्यादि जो पहले कहे हुए लक्षण है अध्यास का ये भी तो सारा लक्षण ही है विशेषणादी है ये सब विशेषण रूप से इधर जोड़ा जाएगा ऐसा जो अध्यास है जो पहले कहा हुआ जो अध्यास है वह अध्यास क्या है स्मृति रूप पर पूर्ण दृष्टाभ्यास ये अब असली रूप में आ जाता है तो पूर्व का भी उत्तर का भी दोनों का संबंध होएगा उसी के कारण ये हो रहा है वो इसका विशेष में बन रहा है ठीक है किम शब्दस्य से आक्षेपे भी संभव अत्र सो भी विवाम शब्द तो प्रश्न के लिए भी होता है आक्षेप के लिए भी होता है क्या है ऐसा अध्यास ऐसा अच्छा करके आक्षेप भी कर सकता है अथवा क्या अध्यास क्या है ऐसा प्रश्न भी कर सकता है तो आक्षेप में भी किम शब्द का प्रयोग होने से वो भी यहां विवक्षित हो सकता है मतलब कोई आक्षेप कर रहा है ऐसा भी समझ सकता है आत्मन्य अभ्यस्तो अनात्मा इति विशेष उक्ते, क्योंकि आगे जाके आत्मा में अनात्मा का जो विशेष संबंध करके आत्मनि अध्यस्त है अनात्मा ऐसा विशेष रूप से कहेंगे असदृश्च अधिष्ठाना अधिष्ठेयत्व अयोगा ये क्यों आक्षेप हो सकता है इसके लिए टीकाकार इत्या देर है कि आक्षेप से भी यहाँ किस शब्द का प्रयोग हो सकता है कोयम तो नाम इति ऐसा प्रयोग हो सकता है आक्षेप क्यों होना था क्योंकि आत्मा और अनात्मा दो अलग है आत्मा अनात्मा का संबंध नहीं हो सकता था अभ्यास नहीं होगा इसलिए आक्षेप कर सकता और असदृश्य अधिष्ठान अधिष्ठेय होगा जो सदृश नहीं है वो अधिष्ठान और अधिस्थेय नहीं बन सकता है इसलिए भी आक्षेप हो सकता है सादृश्य नहीं जिसमें एक दूसरा रह नहीं सकता ऐसा में अधिस्थान अधित्य नहीं बने जैसे तम प्रकाश परस्पर अधिक अधित नहीं बनता असंभावना विशेष आक्षेपा और असंभावना इस प्रकार से असंभावना होने से विशेष आक्षेप होता है यानी विशेष रूप से जानने की इच्छा होती है वो प्रश्नकर्ता आक्षेप हो सकता है विशेष आक्षेप का मतलब आत्मनी अनात्म अनात्मा अध्यात्प अध्यात्शेष आक्षेप आत्मा में अनात्म रूप जो अध्यास है इसका अध्यास विशेष है उसका आक्षेप हो सकता है क्योंकि असंभावना है उसमें असंभावना बने ये हो नहीं सकता ये स्थिति है इसीलिए उसमें आक्षेप हो सकता है नहीं हो सकता है तो क्यों कर रहे हो ऐसा आक्षेप करें प्रश्न आक्षेप योग भिन्ना अर्थस्तवार उपपत्ति और प्रश्न और आक्षेप दोनों का भिन्न अर्थ होता है प्रश्न होता है जानने के मान जानने की दृष्टि से प्रश्न होता है कभी कभी क्या है परीक्षार्थ भी प्रश्न होता है कि ये क्या जानता है ये ऐसा करने के लिए प्रश्न होता है कि जानता है कि नहीं जानता थोड़ा परीक्षा करके देखते हैं ऐसे करके प्रश्न करते हैं। ये शिक्षा भाव प्रश्न नहीं है वो परीक्षार्थ प्रश्न है ऐसे प्रश्न होता है और कभी जो है शिक्षा भाव से प्रश्न है या और प्रश्न होता है इस प्रकार से प्रश्न और आक्षेप में भिन्न अर्थता होती है आक्षेप का कारण और होता है वो असंभावना को दिखाता है आप जो बात कह रहे हैं ना वो हो नहीं सकती है ऐसे बोलने के लिए आक्षेप करता है और प्रश्न होगा तो वो क्या है जानने के लिए होता है तो हमेशा जो गुरु के प्रति होते हैं वो आक्षेप नहीं होता प्रश्न होता है क्योंकि वो जो बोल रहा है वो सत्य मान करके प्रश्न करता है अध्याप साधारण स्वरूप लक्षण से अभ्यर्तव हो गया अध्यात्धारण स्वरूप हेतु न अध्यात्म का जो साधारण स्वरूप है ना वो बुद्धि का कारण बनता है मतलब उसका साधारण स्वरूप पहले जानेंगे अध्यात् सामान्य क्या है ऐसा जानेंगे तब विशेष की चर्चा होगी पहले ही विशेष को नहीं कहा जा सकता क्योंकि तो विशेष रूप से करने के लिए विशेष सूक्ष्म होता है सामान्य सबके लिए होता है तो विशेष कहने के लिए सामान्य ज्ञान चाहिए तो साधारण अध्यात स्वरूप अध्यात्म का सामान्य स्वरूप को धीहेत्व बुद्धि धी का कारण मतलब ज्ञान का वो विचार का कारण बनता लक्षण से सामान्य स्वरूप को ज्ञान का कारण मान के लक्षण कहना इष्ट होता है अभ्यर्तवा वो इष्ट है कहना तात्पर्य है वो ऐसे कहते हैं उपेक्ष्य पृष्ठ में मत इसीलिए आक्षेप अंश को छोड़ देते दे आक्षेप भी संभव है किंतु तो उसको भाष्यकार छोड़ देते हैं क्योंकि आक्षेप थोड़ा और प्रकार से होता है वाद कथा से चलाना ठीक होता है इसीलिए पृष्ठ जो प्रश्न किया गया ऐसा मान करके ये वाक्य प्रयोग किया तो सामान्य रूप से उसका उत्तर देते उचित गुरु का उत्तर स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा यह अभ्यास क्या है स्मृति रूप है स्मृति ही है वो स्मरण रूप से होता क्योंकि जो सर को वहां दिखाई देता अजी नहीं होता स्मरण में होता स्मृति रूप है। परत्र पूर्व दृष्टा अवभा उस स्मृति कैसे स्मृति है दूसरे में दूसरे को देकर के स्मृति प्रकट हो जाती कभी कभी जो वस्तु है उसको असली वस्तु को लेकर के सामान्य स्मृति ऐसी प्रकट होती है जैसा इसको देकर के हम बोलेंगे पुस्तक उसको देकर के बोलेंगे चटाई इसको देकर के बोलेंगे दीवार हो रहा है स्मृति है पहले आपने कई बार जाना ये पुस्तक ये पुस्तक ये पुस्तक जाना है खोपड़ी में बैठा हुआ है फिर वो देख करके तुरंत ही याद आ जाती है ये भी स्मृति रूप है किन्तु ये परत्र पूर्व दृष्टावभा में दूसरे को दूसरा समझ रहा है ऐसा नहीं है रसी को देके रसी समझना चाहिए था किंतु क्या समझ रहा है सर्प सर्प समझ रहा है ना रसी को रसी का स्मरण नहीं आया रसी का सर्प का स्मरण आ गया तो परस्त्र में पूर्व दृष्ट अवभास हो पूर्व दृष्ट है तो सर्प आ गया बताएंगे इसके बारे में तो पूर्व दृष्टा अवभाष वो प्रकाशित हो रहा है प्रगट हो रहा है तो सर्प हो रहा स्मरण हो रहा है ना तो वो होना क्या चाहिए था रसी को रसी समझना चाहिए था ये उसका स्मरण आ जाता तो असली ज्ञान हो जाता किन्तु ऐसा नहीं हुआ जो रसी है उसमें जो इधम अंश है उसका सामान्य वो आकार आदि दे करके पूर्व दृष्ट उसके समान दिखा हुआ दूसरा है कौन सर्प वो खड़ा होता है फिर वहां आगे बढ़ जाता तब वो दोनों एक हो करके बुद्धि में दिखता है बाहर कुछ नहीं जो कुछ आपको बाहर दिखाई पड़ रहा है कुछ नहीं बुद्धि से होता है बुद्धि से होने पर भी तो आपको डर लगता है कि बाहर जैसा मान रहे यदि आपको ये समझ में आता कि ये जो कुछ हो रहा है मेरे बुद्धि के खोपड़ी के अंदर हो रहा है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा क्योंकि खोपड़ी के अंदर जो होता है उससे डर नहीं लगता वो तो हमारे पास ही है ना उसको तो क्या करना है इसलिए डर नहीं लगता किंतु कभी कभी डर भी लगता है जैसे आप स्वप्न में सब खोपड़ी के अंदर से निकलता है।, है दिमाग के अंदर से ही सब कुछ प्रकट होता है किंतु फिर भी डर लगता है क्यों डर लगता है वहां भी बाहर बांधता है तब डर लगता है दीदी याद वही उदरम अंदरम गुरुदे तस्त भयम भवती हाँ। मृत्यु मृत्यु आपनोदी यह नाने वैश्य नाना दिखाई पड़े तभी डर होता है नहीं अन्यथा नहीं होती जब जब नाना दिखाई पड़ेगा तब डर होगा आप बैठ बैठ करके भी सर्प के बारे में सोच करके डर जाता है सर्प आएगा इधर से सर्प आएगा उधर से सर्प आएगा चूहा आएगा चूहा को पकड़ने के लिए सर्प आएगा इसके डर जाता है डर जाने से आपका डिस्टर्ब होता है होता क्या है न वहाँ चूहा है न सर्फ है वो आया नहीं है कुछ नहीं है किंतु तो डर पैदा होता है डर के अनुसार पूरा कार्य शुरू होने लगता है खाली दिमाग को वो जान चाहिए तब कार्य शुरू होगा और बाकी बाहर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे व्यवहार में बहुत सारी गलती पैसा ऐसी होती है वो आखिरी चीज होती ही नहीं है हम डर के कार्य करने लगते हैं भ्रम होता है झगड़ा हो जाता है मारपीट होता है क्या क्या नहीं होता सब कुछ हो जाता है भ्रमित होकर तो ये दिमाग के अंदर आ गया तो कार्य हो जाएगा वही यहां हो रहा है पहले देखा है वो स्मरण आ गया स्मरण आ गया तो पूर्व दृष्टा अवभाष होके दूसरे को दूसरा समझ रहा है अब असली सर्प को सर्प समझने पर भी डर होता है क्योंकि सर्प डर का कारण बना हुआ है पूर्व स्मृति से अब रजु को सर्प समझने पर भी डर होता है तो कुल मिला के जब जब समझ में आएगा तब तब डर पैदा होगा मतलब कार्य उत्पन्न होगा और वो वहीं सही तर्क में हो या गलत जगह में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं मतलब विचार में क्या कहना चाहते हैं आपको गलत जगह पे ये सब हो रहा सही जगह पे नहीं हो रहा क्योंकि आत्मा में ये सब नहीं है जो कुछ आप कह रहे हो मैं दुखी हूं सुखी हूं इत्यादि जो भी कह रहे हैं आत्मा में नहीं है जो आत्मा में नहीं है ऐसे चीज को आप आत्मा में मान रहे हो इसलिए वो गलत है अब आत्मा का जो सो उसको मारो, रसी को रसी मानो तो आप बच जाओगे और रसी को सर्च मानो डरने की बात उसमें लगा दो तो आप डर जाओगे यही फर्क है तो अब वो हटाने की कोशिश करो उसको समझो कि ये तो गलत जगह पर गलत लगा दिया इसलिए हो रहा है ऐसा आपका जीवन बहुत होता है ऐसा दिखा ऐसे ऐसी जगह पर हो रहा है इस प्रकार आपको यहां भी हो रहा है यहां हो रहा है करके हमको विश्वास नहीं होता दूसरी जगह रज्जु में सर्प हो जाता है समझ में आता है किंतु यहाँ हो रहा ऐसा विश्वास नहीं क्योंकि इसमें से एक चीज को भी हम हिलाने को तैयार नहीं ना शरीर को हम अपने को अलग करने को तैयार है और रोज खाना खाएंगे लड्डू गुलाब जामुन कैसे खाएंगे फिर शरीर को अलग करेंगे वो तो नहीं होता फिर मन को भी अलग करने को तैयार नहीं हाँ मन से बहुत कुछ आनंद लेते हैं फिर बुद्धि को भी अलग करने को तैयार नहीं बुद्धि के ऊपर बहुत अभिमान होता है मैं भी ज्यादा बहुत बहुत बड़ा जानकार हूँ इससे बहुत आनंद आता है जानकार मान करके बहुत बुद्धि का अभिमान से होता है फिर अहंगार कर तो होता ही है तो इसीलिए इसमें से सब कुछ जो हो रहा है उसको हम स्वीकार करके बैठे हैं इनमें इनको किसी चीज को अलग करने को तैयार नहीं है इसीलिए कितना भी सुना हो नहीं होता और जो करने को तैयार नहीं है उनको कितना भी कराओ कुछ नहीं और जो आपको प्रश्न नहीं किया उसको आपने सत्संग सुनाया बैठ जबरदस्ती और नियम बना दिया अब सब नहीं आने थे अब बात से बाहर करेंगे खाना खिलाएंगे नहीं इत्यादि बोल दिया तब आकर के वाइज सुनता है किंतु होता कुछ नहीं ऐसे ही हम सुन रहे हैं हम क्या समझ रहे हैं तो हम साधु बन गए ब्रह्मचारी बन गए सब कुछ करना अभी हमारे कर्तव्य हो गया है नहीं सुनेंगे तो क्या लोग समझेंगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये भ्रम भ्रम के ऊपर फिर हम भ्रम बिटा देते फिर उसके अंदर ये जाएगा नहीं यदि सही में समझना चाहता है तो तुरंत जाएगा जैसा रोग हो गया ना रोग होने के बाद अब रोग को ठीक करना चाहता है और सुबह शाम दिन रात वही सोच रहा है रोग कैसे ठीक होगा कैसे ठीक होगा ऐसी लालसा लगी हुई है तब क्या है दवाई लेते हैं तुरंत दवाई के लिए खोज करेंगे दवाई पता लगाएंगे डॉक्टरों के पास जाएंगे सब कुछ करेंगे खाएंगे ठीक हो जाता है अब जो समझता है कि हमको बीमारी है ही हमको कोई बीमारी नहीं है फिर आएसा सब कुछ ठीक है तो फिर उसको दवाई नहीं खाए उसको जबरदस्ती खिलाएंगे तो वो काम भी नहीं करेगा ऐसा होता है इस प्रकार से यहाँ पूर्वत्र परत्र पूर्व दृष्टावभाष ये क्रिया हो गई है स्मृति रूप होने मात्र से कोई दोष नहीं किंतु परत्र पूर्व दृष्टावभाष है इसके बारे में विस्तार से विचार विजा, करेंगे इसमें जो ख्या है अनेक प्रकार की पंचख्या सप्त्या ये सब आएंगे आ, ये परत्र पूर्व दृष्टावभाष में कुछ है क्योंकि अन्य को अन्य देखना कई के संभव है क्या क्या प्रक्रिया होती है उसके मन में उसके बाद विचार करें ओला